श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद प्रचार में सफलता तथा ख्याति अर्जित करने के उपरांत भी स्वामी शारदानंद अमेरिका में अधिक दिनों तक नहीं रहे स्वामी जी ने प्रथम बार भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के पश्चात कार्य परिचालन के लिए उन्हें बुला लिया तदनुसार 12 जनवरी अठारह ईस्वी को वे टिटेनिक नामक जहाज में अमेरिका से चले उनके साथ ही श्रीमती ओलीबुल तथा श्रीमती मैकलाउड भी रवाना हुई रास्ते में वे यूरोप में उतरे और लंदन पेरिस रोम आदि का भ्रमण किया 14 फरवरी को वे लोग कलकत्ता पहुंचे इस बार लौटते समय रोम में उन्होंने दूसरी बार सेंट पीटर के गिरजाघर का दर्शन किया कहते हैं कि लंदन जाते समय पहली बार इस गिरजे में जाकर वे सेंट पीटर की मूर्ति के सामने समाधिमग्न हो गए थे श्री कृष्ण ने एक बार कहा था शशि और शरद को ऋषि कृष्ण के दल में देखा था श्री कृष्ण देव ने यीशु खिष्ट का ऋषि कृष्ण कहकर उल्लेख किया था स्वामी शारदानंद की समाधि क्या उसी वचन का प्रमाण है पाश्चात्य अनुभव लेकर भारत लौटे हुए शरद महाराज को स्वामी जी ने मिशन के महासचिव पद पर नियुक्त किया अमेरिका से लौटने के पश्चात स्वामी शारदानंद ने अल्बर्ट हॉल में धारावाहिक रूप से बहुत से भाषण दिए उनके ये भाषण विशेष मनोहारी होने के कारण बाद में गीता तत्व नाम से प्रकाशित हुए इसके अतिरिक्त उन्होंने वेद तथा अन्य शास्त्रों पर ही भी बहुत से व्याख्यान दिए प्रचार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी उनके व्यक्तिगत प्रयास तथा प्रेरणा के फलस्वरूप धीरे धीरे रामकृष्ण मिशन के कार्य में विस्तार होने लगा कार्य में विस्तार के साथ ही उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होती है परंतु अनुपम कर्मयोगी स्वामी शारदानंद पूर्वक तथा अक्लांत भाव से अपना कर्तव्य किए जाते थे परिणाम यही हुआ कि उनकी स्वभाव सुलभ सहिष्णुता उद्वेग रहित गंभीरता दुर्लभ प्रतीक्षा और अतुलनीय प्रत्युत्पन्नमति प्रत्येक परीक्षा के बाद और भी प्रबल एवं प्रखर होकर रामकृष्ण मिशन को सफलता के अत्युच्च शिखर तक पहुँचाने लगी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि रामकृष्ण मठ और मिशन के इस शैशव काल में संघ की अंतर्निहित भावधारा आचार्य स्वामी विवेकानंद के समाहित चित्त में अवस्थित श्री रामकृष्ण रूपी गोमुख से होकर प्रवाहित होती थी तथा उनके गुरु भ्रातागण इस भावरात को मठ और मिशन के विशाल क्षेत्र में में विविध रूपों में करने का उत्तर द्वायित्व ग्रहण करते थे फिर इनमें स्वामी ब्रह्मानंद महाराज मुख्यतः संघ के आध्यात्मिक जीवन की परिपुष्टि की ओर ही ध्यान रखते थे तथा स्वामी शारदानंद की दृष्टि उस भावराशि को निर्दिष्ट कर्मधारा के रूप में परिचालित करने की ओर रहा करती थी यह विभाजन उनके चरित्र का परिचय कराने की दृष्टि से चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो पर यदि हम केवल इसी दृष्टिकोण से उनके चरित्र का विश्लेषण करें तो असफलता ही हाथ लगेगी तथा दूसरों के प्रति अन्याय भी होगा क्योंकि एक और जहाँ स्वामी ब्रह्मानंद अधिकतर नए केंद्रों के गठन तथा पुराने केंद्रों के योग्य सुव्यवस्थापन में लगे रहते थे वहां दूसरी ओर स्वामी शारदानंद संघ जीवन को पवित्र एवं ईश्वरोन्मुख बनाए रखने के प्रयास में तत्पर रहते थे फिर इन दोनों प्रकार के प्रयासों में स्वामी जी का योगदान भी कम न था स्वामी जी केवल भावुक नहीं अपितु तो कर्मी भी थे इसके अतिरिक्त स्वामी प्रेमानंद तथा अन्य गुरभ्राता गण श्री रामकृष्ण देव की भाव राशि को अपने क्षेत्र में विविध प्रकार से रूपायित करते हुए इस विराट संघ को पवित्र परिपूर्ण शक्तिशाली सुंदर तथा गौरवमय बना रहे थे अतः बाह्यतः जिसका जो भी योगदान क्यों न रहा हो हमें इस सामूहिक अंतर्दृष्टि के आधार पर ही श्री रामकृष्ण के संतानों की चर्चा करनी होगी